भगवत गीता, सांकर भाष्य अष्टमो अध्यायः ते ब्रह्म तद्दु कृष्ण इत्यादिना भगवता जाने, अर्जुन इत्यादि से प्रश्नबीजा उपदिष्टाने अंत तत्शनाथम अर्जुन उवाच ते ब्रह्म तद्दु कृष्ण इत्यादि वचनों से अध्याय में भगवान ने अर्जुन के लिए प्रश्न के बीजों का उपदेश किया था अतः उन प्रश्नों को पूछने के लिए अर्जुन बोले किम्यात्म किम किषोत्तम अभिभूत किं प्रोक्तम अतिदेव कि मुच्य से अधिय कथम कोत्र देहेस्मधुसूदन प्रयाण काले कथम गेयजो नियतात्म हे पुरुषोत्तम वह पर ब्रह्मतत्व क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत किसको कहते हैं अधिदैव किसको कहते हैं हे मधुसूदन इस देह में अधियज्ञ कौन है और कैसे हैं तथा संयत चित्त वाले योगियों द्वारा आप मरण काल में किस प्रकार जाने जा सकते हैं ऐसा प्रश्नान यथाक्रम निर्णयाय श्री भगवान वाचा इन प्रश्नों का क्रम से निर्णय करने के लिए श्री भगवान बोले अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावध्यात्मुच्य भूत भावद्ध्भवको विसर्ग कर्मचि अक्षर न चरति इति परमात्मा तरस प्रशासने गार्गी इति श्रुते ह। परम अक्षर ब्रह्म अर्थात हे गार्गी इस अक्षर के शासन में ही यह सूर्य और चंद्रमा धारण किए हुए स्थित हैं इत्यादि श्रुतियों से जिसका वर्णन किया गया है जो कभी नष्ट नहीं होता वह परमात्मा ही ब्रह्म है ओंकार से ओमितेकाक्षर ब्रह्म परेण विशेषणा अग्रहण परम चरतिशय ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम विशेषणम् परम विशेषण से युक्त होने के कारण यहाँ अक्षर शब्द से ओ मित्ते काक्षर ब्रह्म इस वाक्य में वर्णित ओंकार का ग्रहण नहीं किया गया है क्योंकि परम वह विशेषण निरतिशय अक्षर ब्रह्म में ही अधिक अधिकसंभव युक्तयुक्त है तस्व पर ब्रह्मण प्रतिदेह प्रत्यगात्म भाव स्वभावः स्वभावः अध्यात्म उच्यते उसी पर ब्रह्म का जो प्रत्येक शरीर में अंतरात्म भाव है उसका नाम स्वभाव है वह स्वभाव ही अध्यात्म कहलाता है अधिकृत्या अध्यात्म आत्मा देहम अध्य प्रत्यगात्मत प्रवृत्त परमार्थ ब्रह्मावसान वस्तु स्वभाव अध्यात्मम् उचते अध्यात्म शब्देन अभिधीये अभिप्राय यह कि आत्मा यानी शरीर को आश्रय बनाकर जो अंतरात्म भाव से उसमें रहने वाला है और परिणाम में जो परमार्थ ब्रह्म ही है वही तत्व स्वभाव है उसे ही अध्यात्म कहते हैं अर्थात वही अध्यात्म नाम से कहा जाता है भूत भावो करो भावोद्भवकरो भूता भावो भूत भाव तस् उद्भव भूत भावोद्भव तम भूत भावो करो भूत भावोद्भवकर भूतवस्तुत्पत्ति का कर विसर्गो विसर्जन देवोद्देशन चरुपुर दव्य पित्याग सर्गलक्षण यर्मस कर्मशब्दित कर्म एतस्माद् ही बीजभूता वृष्टदी क्रमेण स्थावरजंग भूतानि उद्भवन्ति भूतभाव उद्भवकर् अर्था भूतों की सत्ता भूतभाव है उसका उद्भव उत्पत्ति भूतभावोद्भव है उसको करने वाला भूत भावोद्भव कर यानी भूतवस्तु को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो विसर्ग अर्थात देवों के उद्देश्य से चरु पोरोडास आदि हवन करने योग्य द्रव्यों का त्याग करना है वह त्याग रूप यज्ञ कर्म नाम से कहा जाता है इस बीज रूप यज्ञ से ही वृष्टि आदि के क्रम से स्थावर जंगम समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं देहे देहवृतां अभूत अधिकृत्य अधि भवति इति कह दृता अभूत छरति इति छरो विनाशी भावो भाव यकीिज्ञनि जनिमद वस्तु जो प्राणी मात्र को आश्रित किए होता है उसका नाम अधिभूत है वह कौन है क्षर जो कि क्षय होता है ऐसा विनाशी भाव यानी जो कुछ भी उत्पत्तिशील पदार्थ हैं वे सब के सब अधिभूत हैं पुरुष पूर्णम अनेन सर्वती पुरी शेनाद वा पुरुष आदित्यान्तरगतो हिरण्यगर्भः सर्वप्राणी प्राणीकरण अनुग्राहक स अधिदेवतम अधिय पुरुष अर्थात जिससे यह सब जगत परिपूर्ण है अथवा जो शरीर रूप पूर्व में रहने वाले होने से पुरुष कहलाता है वह सब प्राणियों के इंद्रियादिकरणों का अनुग्राहक सूर्यलोक में रहने वाला हिरण्यगर्भ गर्भ आदिदेवत है अधियज्ञ सर्व सर्वयज्ञाभिमानी देवता विष्णुवाख्या यज्ञ वै विष्णुट्रुते स ही विष्णु एव अत्र अस्म देहे यो तस्य अहम् देह यहाँ अय्ञ यो देहनिवर्तवन देहसमवायी देहाधिकों देहमृतांबर यज्ञ ही, देह ही विष्णु है इस श्रुति के अनुसार सवयजों का अधिष्ठाता जो विष्णुनामक देवता है वह यधिय है हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस देह में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता वह विष्णु रूप अधियज्ञ मैं ही हूँ यज्ञ शरीर से ही सिद्ध होता है अतः यज्ञ का शरीर से नित्य संबंध है इसलिए वह शरीर में रहने वाला माना जाता है अंतकाले काले चमा स्मरण बुक्ता कलेवर या प्रयाति समम या त्यत्र अंतका मरण कालेम एवं परमेश्वर विष्णु स्मरन मुक्ति परतज कलबर शरीर यछति स अस्मिन् अर्थे तत्व याति वा न वा इति और जो पुरुष अंतकाल में मरण काल में मुझ परमेश्वर विष्णु का ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वह मेरे भाव को अर्थात विष्णु के परम तत्व को प्राप्त होता है इस विषय में प्राप्त होता है या नहीं ऐसा कोई संशय नहीं है न मत विषय एवं अयम नियम किमतर ही केवल मेरे विषय में ही यह नियम नहीं है किंतु यम यम वापर तम भाव त्यज कलेवर तम तमेवती कौंते सदा तम यमी यम यम वा यम, यम भाव देवताशेषंस्रन चिंतन त्यजति परित्यजति पितज अंतेण वियोगे कल वर तमेंव तम स्मृत भाव एति न अन्यम कौंतेय सदा सर्वदा तद्भाव भावितः तस्मिन् भाव तद्भावभाविता तस्व तभाव सभाविता स्मर्यमाणतया अभ्यंस् येन स भावितः सन हे कुपुत्र प्राणिग के समय यह जीव जिस जिस भी भाव का अर्थात जिस किसी भी देवता विशेष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है उस भाव से भावित हुआ वह पुरुष सदा उस स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है अन्य को नहीं उपास्य देव विषयक भावना का नाम तद्भाव है वह जिसने भावित यानी बारंबार चिंतन करने के द्वारा अभ्यस्त किया हो उसका नाम तद्भाव भावित है ऐसा होता हुआ उसी को प्राप्त होता है यस्माद् एवं अंत्या भावना देहांत प्राप्त कारणम क्योंकि इस प्रकार अंतकाल की भावना ही अन्य शरीर की प्राप्ति का कारण है तस्वु मनोबुद्धि वैश्व संशय तस्मा कालेशु अमर यथाशास्त्र युद्ध च युद्ध चुधर्म कुरु मयि वासुदेव अर्ते मनोबुद्धि तव यम मय्यर्तित मनोबुद्धि सन् मा यस्मृतम येष्यसी आगमिष्यसी असंसयो न अत्र अच्छे इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और शास्त्रानुसार शास्त्र शास्त्राजा स्वधर्मरूप युद्ध भी कर इस प्रकार मुझ वासुदेव में जिसके मन बुद्धि अर्पित है ऐसा तो मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धिवाला होकर मुझको ही प्र अर्थात मेरे यथाचि स्वरूप को ही प्राप्त हो जाएगा इसमें संशय नहीं है किंच तथा अभ्यास योग युक्त न चेतसा निका बिना परम पुरुष दिव्यम याति पार्थानुचित अभ्यास योग युक्त मयि चित्तसमर्पण एक तुल्य एकल्य या वृत्तिला लक्षण विलक्षण प्रत्या अभ्यासः स अभ्यासो योग तेन तत्र एव व्यावृत योगिन चेत तेन चेतसा अन्य न अन्यत्र विषयान्तरे नषयांतरे गंतम शीलम इति न अन्यगामी नन्गामी तेनागाम परम निरतिशम पुषम दिव्य दिव्य सूर्यमंडल भव या गति पाथ अनुचितन शास्त्राचार्योपदेश अनुध्यायन एक हे पाथ अभ्यासयुक्त अन्यगामी चित्तरा चित्त समर्पण के आश्रयभूत भूत मुझे एक परमात्मा में ही विजातीय प्रतीतियों के व्यवधान से रहित तुल्य प्रतीति की आवृत्ति का नाम अभ्यास है वह अभ्यास ही योग है ऐसे अभ्यास रूप योग से युक्त उस एक ही आलंबन में लगा हुआ विषयांतर में न जाने वाला जो योगी का चित्त है उस चित्त द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार चिंतन करता हुआ योगी परम निरतिशय दिव्य पुरुष को जो आकाशस्थ सूर्यमंडल में परम पुरुष है, उसको प्राप्त होता है किम विशिष्टम च पुरुषम जाति इति्यते किन लक्षणों से युक्त परम पुरुष को योगी प्राप्त होता है इस पर कहते हैं